श्रुति स्मृतिपुरानाल करुणा नमा भगवत्द शंकरोकंकर्यं केशवं बादरायण भाष्यन्दे भगव गुरात् मूर्ति विभाग रोमव्यादेहाय दक्षिणा शांते, शांस प्रमाराज की कीजे ओम नमो नारायणा ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्याय चतुर्थ पाठ आरंभ हो गया था इसमें निर्गुण विद्या संबंधी विचार है निर्गुण विद्या में अंतरंग बहिंग साधन का विचार करें पहला अधिकरण पुरुषार्थ अधिकरण है पुरुषार्थ अधिकरण में न्याय संग्रह हो गया था ये एक विशेष एक मुख्य प्रश्न पर विचार किया कि वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्मज्ञान ये पुरुषार्थ है अथवा नहीं है ये कर्म के साथ संबंध करता है या नहीं है इस पर दोनों पक्ष का संक्षेप विचार किया अभी आगे टीका में देखिए कर्मांग संघी विद्या उक्ति प्रसंगात ब्रह्मज्ञान से कर्मांगत्व आशंक्य ये टीका में कहा था कि पूर्व अधिकरण में कर्मांग संघी विद्या का विचार किया था इसलिए ब्रह्मज्ञान भी कर्म का अंग होगा ये यहां प्रसंग आ गया तो उसी का विचार कर रहा आगे टीका परापर ब्रह्म विद्यायाम गुणोपसंहार उक्तिया परिमाणम अवधार्य परापर ब्रह्म विद्या के विषय में गुणोपसंहार का कथन के द्वारा परापर ब्रह्म दो विचार किया उसमें गुणों का उपसंहार के द्वारा परिमाण अवधार्य उसका परिमाण क्या रहेगा यानी कितने उपसंहार करेंगे कितना नहीं करेंगे कहा करेंगे कहां नहीं करेंगे इन सब का विचार किया गया इसलिए परिमाण अवधार्य उसका परिणाम परिमाण का निश्चय करके तासाम कर्म अनापेक्षा पुरुषार्थ साधन अवसर प्राप्तो प्राप्त अब उन वासनाओं का कर्म के साथ संबंध एक प्रकार से पिछले अधिकरण में प्राप्त हुआ था कर्म के साथ संबंध होता है तो वास्तव में कर्म के साथ संबंध है या नहीं है तो कर्म अनापेक्ष जितने भी पुरुषार्थ साधन है इसका निश्चय करना है कर्म के साथ संबंध के बिना ही जो स्वतंत्र पुरुषार्थ का साधन होगा उन उपासनाओं का यहाँ निरूपण करेंगे यानी शुद्ध रूप से उपासना है ब्रह्म संबंधी उपासना है निर्गुण ब्रह्म विषयक उपासना है उनका विचार होगा त्र कर्म अनपेक्षाणाम अमूषा वर्तव्यता नहीं ताम बिना कारणता इत्याश तब यहां पूर्व पक्ष इसको कर्म के साथ संबंध करना चाहता है उसका कारण क्या है कि कर्म अनपेक्ष होगा तो कर्म की अपेक्षा नहीं रहेगी कर्म के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगा तो भला इसका प्रयोग कैसे होगा क्योंकि कर्म के बिना इन उपासनाओं का प्रयोग तो निश्चय नहीं कर सकता तो इसीलिए ये कर्म का साथ संबंध नहीं करने से अमूषाम का नाम इधि कर्तव्यता इन कर्मों के इधि कर्तव्यता इन उपासनाओं की इधि कर्तव्यता क्या होगी इधि कर्तव्यता का अर्थ है कि इसमें इधि कर्तव्यता जब कहेंगे इस प्रकार करना किम केन न कथम इन तीन प्रश्नों के उत्तर में इधि कर्तव्यता होती है तो क्या करना है किस साधन से करना है और किस प्रकार करना है? तो ये इधि कर्तव्यता का ज्ञान तो कर्म के संबंध में ही होगा तो किम केन कथम ये कहने से इधि कर्तव्यता आ जाती है यहां इधि कर्तव्यता जो है ये मीमांस का शब्द है एक प्रकार जो प्रयोग विधि हम कहते हैं प्रयोग के संबंध में जो कुछ भी है वो ही इधि में आता है अर्थसंग्रह आदि में भावना का दो प्रकार बताया शाब्दी भावना आर्थिक भावना तो इसमें एक भावना में अंशत्रय होता है तीन होते रहते तो शाब्दी भावना हो या आर्थिक भावना तो स्वर्ग कामो ये जेदा इत्यादि वाक्य सुनने के बाद में जो उसमें लिंग लकार है इसके द्वारा जो ज्ञान होता है शाब्दी भावना इत्यादि कहा गया उसमें अंशत्रय रहेगा अंशत्रय में एक तो साध्य है दूसरा साधन है और तीसरा इधि है ये केवल कर्मकांड में है ऐसी बात नहीं है ये कोई भी कार्य में ऐसा तीन होता है जिसे हम त्रिपुटी कहते हैं इस प्रकार यहां कोई साध्य रहेगा कर्म का कोई उद्देश्य रहेगा और उसको यथावत प्राप्त करने के लिए कोई साधन भी अवश्य रहेगा क्योंकि साधन के बिना साध्य सिद्ध नहीं होता इसलिए साध्य हो गया इसका अर्थ है साधन हो गया और ये दोनों प्राप्त हो गए ज्ञात हो गए तो उसके साथ इति कर्तव्यता की भी आवश्यकता है साधन करना है तो कैसे करना है? तो जैसे जब एक साधन है हम करते हैं ध्यान एक साधन है स्वाध्याय साधन है लेकिन जब कैसे करना है इसका विधि विधान जानना चाहिए अब उसके साथ जानने से वो दृढ़ होता है और उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है और करने वाला सुरक्षित रहता है इसके फल के संबंध में इसलिए विधान के अनुसार जानना चाहिए ये जैसा होता है कोई लॉन्ग जम्प हाई जम्प आदि छलांग मारता है अब छलांग मारता है खेलता है खेल है स्पोर्ट्स है तो उसमें आपको सही तरह से छलांग मारना नहीं आया लॉन्ग जम्प में हाई जम्प में तो आप छलांग तो मारना है कैसे भी छलांग मार जैसा हम स्कूल में करते थे अब वो गिर करके हाँ पैर टूटेगा वो मुड़ जाएगा फिर कुछ हो जाएगा फिर ये सब हो जाता है अब वो साधन तो है एक लेकिन उसका प्रकार जानना आवश्यक है नहीं तो उससे हानि भी होते अब वो सही प्रकार से नहीं करेंगे तो उससे सुरक्षा नहीं होगी इसीलिए सभी कर्मों में साधन में ये विधान है जैसा प्राणायाम साधन है प्राणायाम सुनकर के सब लोग प्राणायाम करने लगते हैं लेकिन विधि के अनुसार प्राणायाम नहीं जानता है तो प्राणायाम करके गलत रास्ते पे जाएगा और उसकी हानि होगी आसन भी ऐसा है ध्यान भी ऐसा है जब भी ऐसा है और सारे जो नियम पालन करते हैं सब ऐसा है स्वाध्याय के भी एक विधान विधि है उस क्रम से आप करने से उसका फल होता है कभी किया कैसा किया कभी नहीं किया कैसा नहीं किया फिर थोड़ा सिर नहीं है पूंछ नहीं है तो ऐसा उसका फल नहीं होता है वो क्रम होना चाहिए तो इसीलिए ये कर्तव्यता बहुत मुख्य हैतव्यता इति मन इस प्रकार कर्तव्यता करना चाहिए तो इस प्रकार करना चाहिए शब्द बनाया ये रूढ़ी शब्द बनाया तो प्रयोग विधि का ज्ञान हो जाए तो उसके बाद फिर आगे वो कार्य को कर सकते इसलिए साध्य साधन और इधि कर्तव्यता तो पूर्व पक्ष कहता है साध्य साधन तो आपका हो गया ब्रह्म है स्वरूप ज्ञान मोक्ष साध्य है और ब्रह्म ज्ञान साधन है लेकिन इधि कर्तव्यता चाहिए अब इधि कर्तव्यता कहां से आए? तो कर्म के साथ संबंध किए बिना यदि कर्तव्यता नहीं आ सकता और इधि कर्तव्यता में किम के न ये तीन अंश त्रय इसके द्वारा इधि कर्तव्यता को प्राप्त करते हैं तो उसमें कर्तव्यता का ज्ञान नहीं होने से इसका कार्य नहीं हो सकता है इसलिए इसके साथ कर्म का संबंध कहना चाहिए नहीं ताम बिना कारण था आशंका इसलिए कहते हैं कि इस कर्तव्यता के बिना कोई भी साधन साध्य का कारण नहीं बनता साधन भले आप कर रहे हैं अपने ढंग से किंतु तो अपने ढंग से करने से वो फल सिद्ध नहीं होता जिस ढंग से करना है उस ढंग से करना जानकारी प्राप्त करनी होती है ऐसा करना और कोई कुछ करता है उसको देकर करके नकल भी नहीं करना नकल करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किस लिए कर रहा है क्या कर रहा है वो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो जानना के लिए जान करके करना होता है यज्ञादय श्रवणादय समादादय विद्योत्पत्तिपयोगिन्याद कर्तव्यता निरूप्यंते अब उसमें यज्ञादि इसमें भी दिगर्तव्यता है श्रवणादि जो श्रवण मनन निध्यासन करते हैं इसमें भी दिगर्तव्यता है किस प्रकार श्रवण करना चाहिए आदि और समाधि जो आंतरिक बहिरंग साधन है समी आदि ये सब विद्या विद्योत्पत्ति उपयोगिन्य ये सब विद्या उत्पत्ति के लिए उपयोगी है यज्ञ भी अपने स्थान पे है जो संध्या बंदन पूजा पाठ आदि करते हैं उपासना करते हैं और श्रवण मनन आदि भी अपने स्थान पर है और आदि बहिरंगा साधन भी बहिरंगा अंतरंगा साधन भी अपने स्थान पर है इन सबके कर्तव्यता का निरूपण यहाँ किया जाता है यानी ये पाद में इन सबके कर्तव्यता का निरूपण होगा इनके बारे में विचार करेंगे पूर्व पक्ष लाएगा फिर उसका उत्तर देगा इसके लिए पहले इधि का निश्चय करने के लिए ये कर्म के साथ अंग बनेगा नहीं बनेगा इसका पहले निश्चय करते हैं और उसके आगे फिर कहेंगे जो so, तद अभिप्रेत क्या उस अभिप्राय से यह सूत्र कहा है सूत्र देखिए पुरुषार्थो पुरुषार्थो पुरुषार्थोदशब्दादि दिबादरायण पुरुषार्थः अतः वेदांत विज्ञान से पुरुषार्थ होता है पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है तो पुरुषार्थ ये चार पुरुषार्थ में कोई भी एक पुरुषार्थ लेना है इसमें तो मोक्ष पुरुषार्थ है तो वो पुरुषार्थ होता है यानी पुरुष का प्रयोजन होता है इससे और ये स्वतंत्र है ये कहना चाहते स्वतंत्र पुरुषार्थ का ये साधन है अतः मैंने इससे अब जो यहां विचार चल रहा है वेदांत ज्ञान वेदांत के द्वारा उपनिषद के ज्ञान के द्वारा वो प्राप्त होता है पुरुषार्थ हेतु क्या है उस शब्द है श्रुति स्वयं कहती है तरधिशोक आत्मविद इत्यादि श्रुति है ब्रह्मविद्रती और बहुत सारे कामनाओं को सर्वान कामान सभी कामनाओं को प्राप्त करता इत्यादि बहुत सारे श्रुतियां हैं जो स्वरूप का ज्ञान होने के बाद में फल कथन करती है यदि बादरायण आचार्य मनते इस प्रकार बादरायण आचार्य स्वीकार करते हैं उनकी ये मान्यता है कि ये वेदांत विज्ञान से पुरुषार्थ सिद्ध होता है तो यदि बादरायणाचार्य आचार्य दे आचार्य का नाम इसलिए लिया वो आगे अन्य आचार्यों का पक्ष देना चाहते हैं। इसके लिए अभी सिद्धांत में बादरायण आचार्य ने ऐसा निश्चय किया ये सिद्धांत ही है बादरायणाचार्य भाष्य में देखिए अथ इदम औपनिषद आत्मज्ञान कि अगारी कर्मण्य प्रवेश आहोि स्वतंत्र पुरुषाधनमती मीम सिद्धांतुपक्रमते अथ इदान इसके बाद यानी पूर्वपाद समाप्त तो हो गया अब इस पाद में इसके लिए अथा का प्रयोग किया औपनिषदम आत्मज्ञानम उपनिषद से प्राप्त होने वाला आत्मज्ञान एक और और भी जगह आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है कर्मकांड में भी आत्मा का जो है विविध ज्ञान है लेकिन ये औपनिषद आत्मा के विषय में है तम तो औपनिषदम पुरुषम पृछा आदि से कहा जो औपनिषद आत्मज्ञान है ये जो आत्मज्ञान है ना किम अधिकारी द्वारण कर्म ने अधिकारी के द्वारा कर्मों में प्रवेश होता है इसका मतलब जो कर्म के अधिकारी है कर्म में जिन अधिकारियों का निश्चय किया उन अधिकारी के अधिकारित्व के मात्रा से मात्र उसके प्रयोग से उसी के माध्यम से उसके अंग बनकर के अधिकारी माने जैसा अभी न्याय निर्णय में कहा था न्या, न्याय न्याय संग्रह में यह कर्ता द्वारा लेना चाहिए अधिकारी का मतलब जो कर्म करने का कर्ता है यजमान आदि उसी के, उसी के द्वारा कर्म अनुप्रवेश उसी के द्वारा कर्मों में अनुप्रवेश होगा क्या समस्या है आहोसित नहीं तो वो आहोषित जो अथवा के लिए प्रयोग करते उता आहोसित अथवा वे सब अथवा के अर्थ में तो आहोसित स्वतंत्रमेवा में वा पुरुषार्थ साधन भवती ये स्वतंत्र ही पुरुषार्थ साधन है इसका अर्थ है जो कर्म में अधिकारी है उसी के माध्यम से पुरुषार्थ नहीं करेंगे ये स्वतंत्र ही पुरुषार्थ होगा स्वतंत्र पुरुषार्थ रहेगा यदि मीमांसमान ऐसे गंभीर गहन विचार करते हुए मीमांसा करता है सूक्ष्म विचार ऐसे मीमांसा करते हुए ये मान प्रत्य लगाया मान है मीमांसमान सिद्धांत नाव उपक्रम दे सिद्धांत के द्वारा ही उस विषय की चर्चा आरंभ करते हैं पहले सिद्धांत सिद्धांत बताएंगे उसके बाद उसके प्रतिवादी जितने भी हो उनका विषय में विचार करेंगे और बाद में फिर निर्णय होगा तो पुरुषार्थ हो इत्यादि सूत्र में कहा अस्माद् वेदांत विदाद आत्म तो अतः का अर्थ है अतः मैंने अस्माद वेदांत विहिदात आत्म इस वेदांत के द्वारा विहित आत्मज्ञान से विहित का अर्थ क्या है हाँ विहित ये कौन से धादु से बनता है विहित धाधाधु से विधान किया हुआ विहित का होता है विधान किया हुआ धा धाधु कह ही है ये ही लगाया तो विधान किया मैंने ता प्रत्यय है निष्ठा में धा के स्थान पे ही होता है तो विहिदाध मैंने विधान किया हुआ ऐसा तो वेदांत विहिता वेदांत के द्वारा विधान किया हुआ जो ज्ञान है स्वतंत्रात वो स्वतंत्र है पुरुषार्थ सिद्धि उससे पुरुषार्थ सिद्ध होता है ऐसे बादण आचार्य मान्यतेदरायण आचार्य ऐसा मानते हैं उनकी ये मान्यता है तो कुतः अवगम्य थे उसका हेतु क्या है कहते हैं शब्दादित्या शब्द ही मिलता है यानी साक्षात श्रुति वाक्य है तथा ही क्या सूजिवाक्य है तरद शोकमात्मवित यह प्रयोजन बताया पुरुषार्थ शोक से मुक्त होना यह पुरुषार्थ है अब ये ज्ञान से होता है आत्मा ज्ञान से पुरुषार्थ होता है और सयोग वही तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती और जो कोई उस परम ब्रह्म को जानता हो वो ब्रह्म ही हो जाता है ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म रूप में रहेगा ब्रह्म विदाप्नोदि परम और ब्रह्मज्ञान जिसको हो गया वो परम तत्त्व को प्राप्त करता है और आचार्यवान पुरुषो वेदा तस्य तवदेव चिरम यावत न विमोक्षे अथ संपत्स्य आचार्यवान पुरुषो वेदा जिसका गुरु है आचार्य है वो ही इसको जान सकता है यानी स्वतंत्र बुद्धि से नहीं जान सकता तो आचार्यवान पुरुषो वेदा सर्व शास्त्र का ज्ञान होने पर भी ये गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए ऐसा हुंडिषद में वाक्य आया उसी में भाष्यकार ऐसा लिखते है सर्वशास्त्र भी न स्वातंत्रेण ब्रह्मन्वेषण कुयात ये गुरु में वागचेत समित पाणी ही स्त्रोत्रियम ब्रह्म ये वाक्य में ऐसा भाष्यकार लिखते हैं इसलिए गुरु के पास आचार्य के पास जाकर के ही करना चाहिए उसका कारण यह है कि ये वो परंपरा से जो ज्ञान रहता है परंपरा से जो उपनिषद वाक्यों की व्याख्या होती है उससे जो स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है वो अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए उसको जानना है और दूसरा गुरु के पास आचार्य के पास जाने से आपकी योग्यता को वो समझेंगे और योग्यता के अनुसार मार्गदर्शन करेंगे आप स्वयं किताब पढ़ करके देखने से आप अपने अपने लिए क्या करना है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए नहीं जान पाएंगे कोई आगे ही गया हुआ है तो पीछे का साधन उनको नहीं चाहिए अब जो पीछे है आगे नहीं गया हुआ तो आगे का साधन करने से पीछे वाला नहीं करने से उसको फल नहीं मिलेगा तो इसलिए कौन किस साधन को करें कैसे करें कितना करें ये निश्चय भी कोई किताब नहीं कर सकती है वो तो आचार्य ही करना पड़ेगा इसीलिए आचार्यवान पुरुषो वेदा कहा इस तत्व को गुरु परंपरा से जानना चाहिए वो भी संप्रदायवित गुरु होना चाहिए संप्रदाय को जानने वाले ये परंपरा को जानता हो ऐसे गुरु से अध्ययन करने से यथार्थ ज्ञान हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता असंप्रदायविद सर्वशास्त्र विदि मूर्खवत उपेक्षणीय मूर्ख के समान उसको त्याग देना चाहिए ऐसा कहा गीता भाष्य में गीता भाष्य में ऐसा लिखा जो असंप्रदायवित होगा संप्रदाय को नहीं जानता है ऐसे में वो, वो आ, उपदेश करता है कुछ ना कुछ अपना जो विचार करता है संप्रदाय का ज्ञान नहीं है तो उनको ज्ञान तो कुछ ना कुछ हो जाता है लेकिन ब्रह्म ज्ञान ये जो शास्त्र से होने वाला जो ज्ञान है वो नहीं हो पाएगा कारण क्या है कि ऐसे वासनाएं ऐसे विचार आकर के उनको बदल देगा तो उनको भी पता नहीं चलेगा ऐसे शास्त्रों में कहा तो गुरु परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण है श्रीराम है सब अवतार पुरुष थे फिर भी उन्होंने गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त किया अबिना गुरु का तो कोई किसी का कोई एड्रेस पता होता नहीं तो गुरु का ज्ञान से ही प्राप्त होता है इसका लक्षण है स्वयं अब भगवान कृष्ण जैसे ज्ञानी तो हुए नहीं अब सबसे अवतार पुरुष हम मानते हैं तो उन्होंने भी गुरु के पास गया शंकराचार्य जी भगवान ने भी गुरु के पास गया जितने भी आप आचार्य देखें गुरु के पास जाते हैं तो स्वतः सिद्ध कोय आचार्य को हम आचार्य नहीं मानते वो अपने आप से दया तो ठीक है लेकिन उनके परंपरा में और उनके अनुसार जो साधन आदि करके जो आना ये मुश्किल होता है क्योंकि वो स्वतंत्र बुद्धि है अब उनके उनके लिए जो अनुकूल रहा वो साधन उन्होंने अपना आया अब वही साधन सबको हो ऐसा नहीं होता उसको नकल करके कोई कर नहीं सकता ऐसे आप पूरा इतिहास देखने पर ऐसे कोई परंपरा ही नहीं मिलेगी अब ऐसा नहीं मिलेगा वो एक व्यक्ति होगा कभी दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है उसके बाद वो बंद हो जाता उसके बाद आगे चलेगी नहीं वो क्यों परंपरा नहीं है अब वहीं समाप्त हो जाता है तो ऐसा ही यहां है जैसे आजकल जो है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज होता है वो उसका भी ऐसा होता है जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज में क्या होता है एक बार बहुत फल देगा बहुत फल फूल बहुत कुछ होगा बहुत प्रचार होगा बहुत पूरा दुनिया में फैलेगा अब दूसरे बार जो है थोड़ा बहुत देता है उससे बीज निकालेंगे थोड़ा बहुत देगा उसके बाद तीसरे चौदह बार से वो खत्म फिर उसमें से कुछ है? निकलेगा नहीं ऐसे होते ये जो आजकल मॉडर्न गुरु होते हैं ना ये जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज जैसा है आपको बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा एक समय में फिर बाद में आगे उसकी परंपरा नहीं चलेगी वो तो दो तीन बार चलेगा बहुत मुश्किल से फिर तो कुछ जोगा विवाद हो जाएंगे कुछ क्योंकि उल्टा सुलटा तो करेंगे अब जो परंपरा संप्रदाय शास्त्र का अनुसरण नहीं करता है तो आपके मनमानी करेंगे थोड़ा पैसा ख्या आपको होने जाने पर अपने को राजा समझते हैं फिर कुछ भी कर देता है ऐसे में बहुत अनर्थ होता है और परंपरा में ना आने के कारण वो दोषों का निवारण नहीं कर पाएगा उनको पता ही नहीं रहता है कि दोषों का निवारण कैसे करना है ये सूक्ष्म होते हैं ये तो शास्त्र के अनुसार ही होता है इसलिए शास्त्र का अनुसरण करने के लिए कहा इस ज्ञान के लिए तो शास्त्र का अनुसरण करना ही चाहिए तो आचार्यवान पुरुषो वेद तस्त तावदेव चिरम यावद न विमुक्ष फल का कथन किया तो जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होगा तब तक वो शरीर में रहेंगे और उसके बाद विमोक्ष अध सम्पत्त से फिर मोक्ष को प्राप्त करेगा और संपन्न हो जाएगा शरीर त्याग करके मोक्ष के साथ एक हो जाएगा ऐसा फल कथन किया या आत्मा पात्मा, जो आत्मा है पापों से मुक्त है इत्युपक्रम्या ऐसा उपक्रमण करके सर्वांश्च लोकानापनोदी सर्वांश कामान यम आत्मा नम अनुविद्य विचान ये फल यहाँ बताया वो सभी कामनाओं को प्राप्त करता है सभी लोगों को प्राप्त करता है जो आत्मा को जान करके अपने जीवन में इसी जीवन में जीवन, जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त करता है उसके सारे कामनाएं प्राप्त हो जाती ऐसा फल कर, कथन किया तो ऐसा कोई कर्म में कोई कर्म है नहीं है एक कर्म करने से सारा कामना प्राप्त हो जाएगा ऐसा कोई कर्म नहीं विधान किया कोई कर्म नहीं और आत्मज्ञान के लिए भी कोई कर्म नहीं है इस कर्म को करने से आत्मज्ञान होगा ये यही करेंगे आत्मज्ञान होगा ब्रह्मज्ञान होगा मोक्ष होगा ऐसा कहा है नहीं मोक्ष के लिए कोई कर्म का विधान शास्त्र में कहीं नहीं मिलता स्वर्ग तक का मिलता है बाकी आगे नहीं मिलता ब्रह्मलोक तक तो अश्वमेध याग वहां तक भी जा सके लेकिन मोक्ष के लिए नहीं कहा कोई तो मोक्ष कहा एवं कुरयाद यागम कुरियात ऐसा है नहीं वाक्य तो इसलिए ये फल तो कथन किया है मतलब यह अन्य कोई प्रकार से करना है आत्मा वे द्रष्टव्या ये साधन है श्रवनादि साधन बताए ना श्रवणादि साधन है आत्मा को ही जानना चाहिए ज्ञानार्थ में है तो जानना चाहिए आत्मा को ही जानना चाहिए वो ही जानने योग्य है बाकी सब जानकारी मुख्य प्रयोजन में नहीं आता है इत्युपक्रम्या येदावरे खलु अमृतत्म उसके बाद सारे उपदेश किया मैत्रेयी ब्राह्मण में और अंत में कहा अमृतत्व खलु अमृतत्व खलु निश्चित रूप से यही अमृतत्व है इससे अधिक कोई अमृतत्व की प्राप्ति नहीं है तो यदावतरे अमृतत्व ये फल बताया इतम जातीय का श्रुति केवलाया विद्याया पुरुषार्थ हेतुत्व श्रावयती इस प्रकार की जो श्रुति है वो केवल विद्या के पुरुषार्थ साधनत्व को सिद्ध किया है इस प्रकार सिद्धांत अपना पक्ष रखा अब टीका में देखिए नीचे फलभेदा भेदो बिना न विद्या भेदा भेदो फल का जो भेदा भेद है ना वो विद्या के भेदा भेद के बिना नहीं होगा यानी विद्या भिन्न है तो फल भिन्न होता है विद्या अभिन्न है तो फल अभिन्न रहेगा ये तो आप सुन के आया है ये सब प्रक्रिया न तो बिना गुण उपसंहार अनुपसारो और उनके बिना यानी विद्या के भेदा भेद के बिना गुण का उपसंहार अनुपसार भी संभव नहीं जब तो विद्या भिन्न है तो उसका उपसंहार नहीं होगा विद्या अभिन्न है तो उपसंहार होगा तेन प्रागेव विद्यामर्थ हेदुत्व स्थित इसलिए पहले अध्याय में ही पहले अब जो पाद गया है इस पाद में ही विद्या को पुरुषार्थ का हेदु बता दिया गया इतना लंबा चौड़ा सा विचार किया पुरुषार्थ का हेतु मान करके किया ऐसे में प्रथम औपनिषदम आत्मृत्या के विषय में, तो में अलग से विचार नहीं किया ब्रह्म विद्या के विषय में वहां क्या करना चाहिए यह नहीं बोला बाकी उपासनाओ के विषय में कहा अब बाकी उपासना तो हो सकता है यह सब पुरुषार्थ का साधन ही मान करके हुआ किंतु ब्रह्म विद्या के विषय में वादी विप्रतिबद्ध वादी अलग अलग वादी अलग अलग कहता कोई कहता है ब्रह्म विद्या स्वतंत्र साधन नहीं है कोई कहता है स्वतंत्र साधन है और कोई कहता है ब्रह्म विद्या कोई फल देता ही नहीं है ये तो जो कुछ फल मिलेगा कर्म से मिलेगा क्योंकि करने से फल मिलता है सुनने से फल नहीं मिलता ऐसा देखा गया है ना केवल मानने से सुनने से नहीं मिलता करने से होता है इसीलिए किए किया ही नहीं है तो फल कहां से आए ऐसे मानने वाले भी है और कहते हैं कुछ लोग कहते हैं ये कर्म का फल जो होता है उसी के साथ ही जो कुछ फल है ब्रह्म विद्या का फल भी आए उपासना का फल जो भी फल आता है इस प्रकार के वादियों में विप्रतिपत्ति और कोई तो ब्रह्म विद्या को मानते ही नहीं ब्रह्म विद्या कोई विद्या भी नहीं है ब्रह्म भी नहीं है विद्या भी नहीं कुछ भी नहीं ऐसे भी लोग बोलते इस प्रकार अभी क्या करेंगे है ना तो प्राण को ही सब मानने वाले कुछ वादी है जैसा मांडू के कारिका में आए ना प्राण यदि प्राण भीता तो प्राण को ही मानते हैं सब कुछ कोई कर्म को ही मानते हैं और वो ये सब मानते हैं और ब्रह्म को न मानने वाले भी बहुत मिलते हैं तो वादी प्रतिपत्ति है वादियों में विवाद है इसलिए यहां आत्मज्ञान के लिए कहा गया कि स्वतंत्र उपासना स्वतंत्र फल के लिए ये विचार किया है आत्मज्ञान विशेषेण शास्त्र श्रुति संगति रुच्य आत्मज्ञान के द्वारा औपनिषदम आत्मज्ञानम कि अधिकारी द्वारेण इत्यादि से लेकर कहा कि ये जो है शास्त्र सुधि संगति इसमें है सिद्धे स्वतंत्रमेव स्वतंत्र में साधना साधनाद अध्यायपाद संगति अच्छा ये जब ब्रह्म विद्या का स्वतंत्र फलत्व तो सिद्ध हो जाएगा उसके द्वारा साधन भी सिद्ध हो जाएगा साध्य भी सिद्ध हो जाएगा और अध्याय के संगति भी लगेगी गुणों पर समय यह सब ज्ञान ना है ना साधन अध्याय है साधन के संगति हो जाएगी अब स्वतंत्र फल है तो साधन होगा जैसे अभी कहा साध्य साधन कर्तव्य तीन का ज्ञान होना चाहिए और तीन का ज्ञान के बिना कोई कार्य नहीं होता आप कोई भी कार्य करते समय इसमें तीन विभाग का ध्यान देना चाहिए कि हमारे इसमें साध्य क्या है और इसमें साधन क्या है और इसका फल क्या है यह चिंतन करके फिर उसमें कर्तव्यता क्या है हमारे लिए वो भी देखना चाहिए तो वो चिंतन करने से यहां अध्याय की संगति हो जाएगी यानी इधर साधन का निश्चय हो जाएगा ब्रह्म विद्या और उसके बाद मोक्ष का भी ज्ञान हो जाएगा पूर्व पक्ष समुच्चय पक्ष सिद्धि ही सिद्धांते केवल ज्ञानस्य से के कैवल्य साधनता इति मत्वा। पूर्व पक्ष में तो कर्म के साथ समुच्चय हो जाएगा ब्रह्म विद्या का और सिद्धांत में तो ज्ञान केवल स्वतंत्र साधन है पूर्व पक्ष में आगे के लिए सिद्धांत कहते पूर्व पक्ष में अग्रे दर्शयन आ सिद्धांत वहा पहले पूर्व पक्ष आगे दिखाना है उसके लिए पहले सिद्धांत को उपस्थित किया इस प्रकार से ये भाषी वाक्य में सिद्धांत को उपस्थित करके ये कहा था आगे पूर्व पक्ष सूत्र देते अध्यवतिष्ठते दे कहा अब जो है इसको सुन करके ये स्वतंत्र पुरुषार्थ साधन है ऐसा सुनने पर जयमिनी आचार्य प्रत्यवतिष्ठ थे अपने पक्ष लेकर के खड़े हो जाते मतलब उन्होंने पूछना आरंभ कर दिया ऐसा कैसा होगा हमारा तो पक्ष ये है शेषत्वाद् पुरुषार्थवादो यथान्य जयमिनी ही शेषत्वाद शेषत्वान मैंने कर्म शेषत्वाद ऐसा अर्थ करेंगे ये विद्या है ना ये कर्म का शेष है कारण क्या है आपकी जो ब्रह्म विद्या है वो वेदांत का विषय है वेदांत तो वेद का अंत होता है वेद का अंत भाग अब जो वेद में कहा है वो ये अंत भाग में भी होगा और कहां से आएगा कोई नया कुछ नएगा इसलिए शेषत्वाद ये उसी का ही अंग है कर्म का अंग है पुरुषार्थवादो यथा अन्य इसमें जो पुरुषार्थ का ज्ञान है पुरुषार्थ का कथन है ये जैसे अन्य अन्य कर्मों में होता है जैसा पर्णमय आदि में कहा गया गोदोहन आदि में कहा गया जो अन्य अन्य में होता है इसी प्रकार यहां भी होगा ये पुरुषार्थवाद शब्द का दो अर्थ करेंगे पुरुष अर्थवाद ऐसा भी करेंगे और पुरुषार्थवाद ऐसा भी करेंगे यहां जो भी वाक्य मिलता है ब्रह्मज्ञान के विषय में फल कथन के रूप में ये सब अर्थवाद है ये फल कथन जितने भी है ना ब्रह्मविदापनोदि परम आदि फल कथन है ये अर्थवाद रूप में है ऐसा इनका अभिप्राय इसीलिए जो कुछ पुरुषार्थ है वो पूर्व में जैसा कहा वैसा ही करना पड़ेगा यह स्वतंत्र नहीं है ये स्तुति के लिए कहते हैं अब स्तुति के लिए कहने से कोई अब बच्चे को रह करके आप राजकुमार है ऐसा बोल दिया तो राजकुमार थोड़ी होता अब स्तुति करने के लिए बोला बच्चा प्रसन्न हो जाएगा ऐसा करके राजकुमार बोल दिया वैसे बोलता है कोई किसी के चेहरा देकर के चंद्रमा जैसा चेहरा है ऐसा बोलते वो चंद्रमा जैसा होता नहीं सुनने वाला भी जानता है बोलने वाला भी नहीं चंद्रमा तो चंद्रमा है अब उसके जैसे कुछ शोभा को दे करके वो तुलना करके बोलता है वो बात अलग है लेकिन ये स्तुति बातें है सब इति जयमिनी जयमिनी आचार्य ऐसा मानते हैं उनका यह कथन है टीका में देखिए सिद्धांत उक्ति अनतरम आत्मज्ञाने विषय फलश्रुतिम अधिकृत्या मीमांसकोदयती सिद्धांत के कथन जैसा ही सुना तो उस विषय में आत्मज्ञान के विषय में श्रुदि फलश्रुति को लेकर के जो विषय कहा गया उसमें मीमांसा का मीमांस का प्रश्न करते हैं पूर्वाद इतना अर्थ ग्रहणम तंत्रेण उपातम ये पुरुषार्थवाद में जो अर्थ शब्द का ग्रहण है ये तंद्रेण उपातम तंत्रेण उपातम का अर्थ है वो दोनों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया तंत्र का अर्थ होता है जैसा एक ही काम से दो फल या दो से अधिक फल एक साथ से हो जाए उसको तंद्रेणा उक्तम कहते एक एक प्रकार एक ही काम किया लेकिन उसी से सब कुछ आगे पीछे का सब सिद्ध हो गया जैसा आप भात पकाते हैं तो एक पतेला में भात पका दिया पहले और बाद में उसी से अलग अलग भात बना दिया कोई पुड़ियों बना दिया कोई तरी साधन बना दिया फिर वो चित्रान्न बनाया और अलग अलग जो है उसमें उसी में से निकाल करके तड़का लगा करके अलग अलग बना दिया तो इसी कहते हैं तंद्रेणा उक्तम एक ही बार पकाया है लेकिन अलग अलग बनाया अब देखने से बहुत आइटम बनाया लेकिन आया तो एक ही का ही सब इधर उधर रुक होता है ऐसा एक काम करने से अनेक में प्रयोजन आ जाए उसको कहते हैं तंद्रेणा उक्तम कहता है ये तंद्राध्याय करके एक अध्याय है मीमांसा दर्शन में उसी में इस प्रकार किया गया है कर्म में इस प्रकार विधान होता है तेना पुरुषार्थवाद अर्थवादी हाँ द्रष्टव्य ये अर्थ लेना चाहिए ये पुरुषार्थवाद का अर्थ है पुरुषार्थवाद भी है और अर्थवाद भी है दोनों अर्थ इसमें से निकलता है पुरुषार्थ के संबंध में अर्थवाद ऐसा कहना चाहिए जो कुछ पुरुषार्थ कहा वो अर्थवाद है ऐसा तत्वज्ञानम कर्मांग कर्तृ द्वारा प्रयोग दीय मान कर्मांगकर्ताश्रयण शास्त्र ये अनुमान कर रहे आपका जो तत्व है क्योंकि पहले अनुमान के द्वारा दिखाया था अब पूर्व पक्ष यहां अनुमान करेंगे आपका जो तत्वज्ञान है कर्मांग कर्त द्वारा यही अनुमान ये न्याय संग्रह में दिया था कर्म के अंग जो करता है उसके द्वारा प्रयोग विधि के द्वारा निश्चय हुआ जो कर्ता आदि का संबंध है अंगत्व है वो आधेयम आदीयमान कर्मांग कर्ता आश्रय इस प्रकार से उसका ग्रहण करना चाहिए तत्व का तत्व भी कर्म का अंग है जैसा कर्ता कर्म का अंग होता है कर्मांग कर्त के द्वारा शास्त्र सिद्धत्वा यह शास्त्र सिद्ध है अब कोई भी कर्ता को कर्म में अधिकारी नहीं बनाया जा सकता कर्म में अधिकारी बनाने के लिए शास्त्र विहिद कर्ता चाहिए यह भी एक विशेष विषय होता है जिसमें जिसके लिए अधिकारी बोला उसके अधिकारित्व का निर्णय उसी शास्त्र के अनुसार होता है आप अपने लिए अपना जो है अधिकारित्व कोई और शास्त्र से निर्णय नहीं कर सकते तो शास्त्र का कर्म करना है मैंने शास्त्र उदित कर्म को आपको संपन्न करना हो तो शास्त्र में ही कथन किया हुआ अधिकारी को लेना पड़े उस शास्त्र में उस अधिकारी को क्या करने के लिए कहा वो करना है उसको अब अन्य में करने से नहीं होता अब जैसे योग्यता आपके अध्ययन आदि में भी एक काम जो नौकरी आदि करते हैं सभी में भी योग्यता ऐसे है उसके द्वारा निश्चित योग्यता ही उसी के उसमें काम आता है कोई अन्यत्र निश्चित योग्यता अन्यत्र में काम नहीं आएगा इसलिए शास्त्र कार्य करने के लिए शास्त्र संबंधी अधिकारी चाहिए और उसके लिए जो अनुष्ठान कहा गया उससे अधिकारी बनाना पड़ेगा ये नियम है तो अब जो ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान तो शास्त्र में है स्वाध्याय अध्यय उसी के द्वारा ही प्राप्त ज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान शास्त्र में ही कथन होने से शास्त्र में ब्रह्म ज्ञान के लिए जो अधिकारी सिद्ध होता है उसी अधिकारी को लेना पड़ेगा ऐसा नहीं कोई भी अधिकारी को आप ब्रह्म ज्ञान दे सकता ऐसा नहीं होता लौकिक अधिकारी लौकिक काम के लिए होता और जो अधिकारी जिसके लिए उसके लिए दृष्टि से यहां कर्मांग संबंध करता है कि शास्त्र का ज्ञान किसके पास रहेगा जो कर्म करता है उसके पास रहेगा और उसी के अंत अंग रूप से इसको प्राप्त करेगा और उसी से वो अधिकारित्व प्राप्त करके उस प्रयोजन को सिद्ध करेगा इसीलिए यजमान संस्कार अंजनाधिविमत्वा शेषवदित्य व्याच इसमें जैसे यजमान संस्कार से सिद्ध अंजनादित्व है वो आंख में काजल जला लगाने के लिए कहा वो काजल जो है ना जब भी चाहिए तब नहीं लगा सकते वो जैसा अभी अपने सौंदर्य बढ़ाने के लिए शोभा बढ़ाने के लिए काजल लगाएंगे ऐसा नहीं होता वो तो गलत होता वो वो नहीं कर सकता लेकिन उसमें यज्ञ में ऐसा कहा गया वो करने के समय वो संस्कार के रूप में उसको सवजा नियम होता है आचमन होता है प्रोक्षण होता है इत्यादि होते और उसके बाद में उसी प्रकार काजल लगाने के लिए कहा कहीं कहीं मक्खन लगाने के लिए कहा शरीर में मक्खन लगाते हैं मक्खन पूरा शरीर में मसलते हैं मसलने के बाद में इच में बैठते हैं और वो जैसा इच में बैठेंगे सामने बैठेंगे तो उसके जो मक्खन पिघल करके जाएगा इसे सब है वहां तो वो सब संस्कार में होता है लेकिन दूसरे समय में वो नहीं करना जब इच्छ नहीं कर रहे हैं तो आंख में काजल नहीं लगा सकते और वो नहीं कर सकते ये उसी कर्म के लिए वो अधिकारी बनने के लिए संस्कार होता है तो उसी के संबंध में उसको करना अन्यत्र नहीं कर सकते इसी प्रकार जैसे काजल आदि लगाना ये यजमान का संस्कार मान करके यजमान के माध्यम से वो कर्म का अंग बनता है इस प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान भी यजमान करेगा कोई जो सुलझा हुआ व्यक्ति है विद्वान है पंडित है वही को बात करेगा तो वो तो आत्मज्ञान प्राप्त करेगा वो जैसे कर्म के साथ इस प्रकार से कर्तृत्व द्वारा उसको प्राप्त करेंगे इस दृष्टि से पूर्व पक्ष का सूत्रकार करते हैं कर्तृत्व आत्मन कर्मशेष्वाद तद् विज्ञानमें वृहि प्रोक्षणादिव विषयद्वारण कर्म, कर्म संबंधे ये कर्ता के द्वारा आत्मन कर्मशेषत्व कर्ता के द्वारा आत्मा कर्म का शेष हो जाता है करता है यजमान उसकी आत्मा है उसके द्वारा कर्म का शेष होने से तद विज्ञान ये जो आत्मा विज्ञान है तद विज्ञान मैंने आत्मा का जो ज्ञान या यह भी प्रोक्षणादिवत जब्रीहीन प्रोक्षति ऐसा कहा वृहियों को प्रोक्षण करना चावल दाना कूटने के पहले उसको प्रोक्षण करना है तो प्रोक्षण आदि के समान जैसा वह कर्म का अंग है इसी प्रकार विषय कर्म संबंधी वा कर्म का संबंधी ही हो जाता है आत्मा क्योंकि आत्मा कौन सी आत्मा ये तो यजमान की आत्मा है आत्मा यजमान के पास भी है तो ये यजमान के पास जो आत्मा है उस आत्मा के बारे में ज्ञान कहा जा रहा है अब बाहर से कोई कौन आ गया उनके दृष्टि से बाहर से कोई आया नहीं किसकी आत्मा की बात कर रहे हो तो यजमान की आत्मा की बात कर रहे ऐसा कोई और आत्मा थोड़ी है इसलिए कर्म संबंधी होगा अभी यजमान तो कर्म संबंधी है उसको पूछो तुम क्या संबंध करता है वो बोलते हैं हम कर्मी हैं हम करता है हम ऐसे ऐसे कर्म करते हैं ये बोलता है तो इसीलिए कर्म संबंधी ही है और कोई बात नहीं करना जो वेदांत में बात कर रहे हैं ना पहले कर्मकांड में जिस यजमान की बात हो गई है उस यजमान के आत्मा के बारे में वेदांत में बात करता है इसमें नई चीज कहां से आ गया आपको कोई नया आप बाहर से कोई आत्मा को लाना चाहते हैं ऐसी आत्मा जो बहुत बड़ी आत्मा है सर्वत्र व्यापक है ये वो सब आप कह रहे वो सब नहीं ये ऐसा है उसके बारे में चर्चा पहले है अब वो उसके बारे उसकी आत्मा के बारे में कहते हैं पहले और और बात कही थी अभी अभी ये कह रहा है ये सो सीधा सीधा है ना इसीलिए कर्म संबंधी वस्मिन अवगध प्रयोजने आत्मज्ञाने अब इस प्रकार से आत्मज्ञान का प्रयोजन को जान लेने पर अवगध प्रयोजन अवगधम प्रयोजनम तद आत्मज्ञानम अवगत प्रयोजनम तस्मिन् सदी उस आत्मज्ञान के रहने पर या श्रुति ही अब वो फल श्रुति जो भी है आत्मज्ञान होने के बाद में परतत्व को प्राप्त करता है शोक को शोक से मुक्त होता है ब्रह्मवित हो जाता है ब्रह्म हो जाता है और पापों से मुक्त होता है कामनाओं को प्राप्त होता है बहुत सारे फल कथन किया तो अब वो क्या होगा फल कथन आत्मा यजमान की आत्मा है और उस आत्मा का ज्ञान हो गया अब उसके बाद में फल कथन किया तो क्या है अर्थवादी हाँ ये सारे फल कथन जो है ना अर्थवाद यजमान को प्रेरणा देने के लिए देखो भाई इस आत्मज्ञान को प्राप्त करो तो आपका भला होगा इस प्रकार से यह सब प्राप्त होगा ये सुनने से यजमान प्रेत हो जाएगा वो करेगा सब प्रयोजन है वो यदा अन्यु अब सूत्र में यथा अन्यु कहा उसका अर्थ कर रहे जैसा अन्य द्रव्य संस्कार कर्मसु जो द्रव्य का संस्कार कर्म है उन कर्मों में भी बहुत सारे फल फलश्रुति आती है जैसे यसे पर न सब पाप श्लोकम श्रणोदी एक फल फलश्रुति ये है कई बार आ गया यदा आते चक्ष भाद्रव्य से वृंदते आंचल लगाने के लिए जो कहा उसका परिणाम फल बताया यद प्रयाज अनुयाजा यजें वर्म एव एद क्रियते वर्मा यजमान भ्रतव्य अभिभूत्य प्रयाज अयाज जो कर्म है इसके विषय में कहा जो प्रयाज अनुयाज का यजन करते हैं वो तो वर्मा वर्म माने वर्म रक्षण एक कवच हो जाता है वर्म का अर्थ कवच है तो वर्म व्यज्ञ ये यज्ञ का कवच है और बर्मा यजमान और वो यजमान का भी कवच बन जाएगा और भ्राद्रव्य अभिभूत और ये भ्राद्रव्य जो है उनको जीतने के लिए मान शत्रुओं को जीतने के लिए कवच बन जाता है यदि प्रयाज अनुयाज करते हैं यह सब जो है ना अर्थवाद है प्रयाज अनुयाज का यह स्वतंत्र कोई फल नहीं है वो तो दर्शन पूर्णमास के साथ मिलकर के फल है किन्तु ऐसा ऐसा कहा कि ये प्रयाज अनुयाज ठीक से अनुष्ठान करे इस दृष्टि से ये सब कहा है वो कवच है रक्षा करता है और सत्रों को मारता है इत्यादि सब कहा इतम जातीय फलश्रुति अर्थवाद ये निश्चित है कि इस प्रकार के जितने भी फलश्रुति है ये अर्थवाद है इसी प्रकार यहां कहा गया जो आत्मा को जानता है वो शोक से मुक्त होता है फिर वो जो आत्मा को जानता है वो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म ही हो जाता है ये सब कहा है ये फलश्रुति के अलावा और कुछ नहीं दिखता है ऐसा होता ही नहीं कैसे होगा ब्रह्म को मानने वाला ब्रह्म ही होता है तो कैसे होगा वो तो होता नहीं है ऐसा उनकी मान्यता है वो नहीं होगा वो ब्रह्म को जानता है उसके बाद कर्म करता रहता है ब्रह्म को जानने कोई दोष थोड़ी है वो तो अच्छा है उसके बाद कर्म करता रहे और अच्छा कर्म करेगा वो सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे कर्म कर सकता हूँ मैं ब्रह्म जैसा बड़ा ऐसा सोचता है तो अपने हीन भावना को छोड़ देता है और शरीर में मन में और शक्ति आ जाती है तो फिर वो और कर्म करने में लग जाता है ये अर्थवाद का प्रयोजन होता है अर्थवाद मन ये स्तुति है एक कथा जैसी होती है तो करते करते जब थक जाता है तो ऐसे श्रुदिया कथा बता देती है तो कथा सुनने से और मन प्रफुल्लित हो जाएगा और करने की इच्छा हो जाएगी फिर करेगा ऐसा होता है इसलिए इस प्रकार से यहाँ निर्णय करना चाहिए बाकी आप जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं है इसकी टीका देखिए तत्व ज्ञानम प्रयोग विधि ना आदेयम साध्य फलोक्ति सदी कर्मांगा कर्मांग आश्रय परिवत प्रयोग ये अनुमान प्रयोग पहले ही बता दिया कि तत्व को प्रयोग विधि के द्वारा ग्रहण करना चाहिए प्रयोग विधि मन समग्र कर्मांग के जितने भी है सारे विधियों के साथ प्राशीवाद बोधक जो विधि है उसके साथ में जैसा लेते हैं उसमें कर्ता भी आता है कर्म भी आता है अंग भी आते हैं प्रत्यंग सब आ जाते हैं। तो साध्य फल शून्य सदी कर्मांग आश्रय कारण क्या है कि इसमें कोई साध्य फल कुछ कहा नहीं है और जो फल कहा है वो तो अर्थवाद है ऐसा है। फल कथन है लेकिन वो मानते नहीं वो तो अर्थवाद स्तुति है तो कर्मांग आश्रय हो जाता जैसे पर्णमय आदि पर्णमय आदि में जो फल कथन किया उस प्रकार है स्वतंत्र फल से कथम प्रोक्षणाधिव कर्मांगदा इत्याशं तब एक देशी पूछता है सिद्धांत एकदेशी कर्मकांडी को पूछता है अरे भाई ये तो स्वतंत्र फल बताया ब्रह्मज्ञान स्वतंत्र फल ऐसा दिखाई पड़ता है सर्वत्र आप कैसे कह रहे हैं कि यह प्रोक्षणादि के समान है प्रोक्षणादि में स्वतंत्र नहीं है ना वो तो अलग है खाली प्रोक्षण से कुछ फल नहीं मिलेगा वो आगे जाके कर्म के साथ जुड़ करके फल देता तो इसलिए कर्मांकदा कैसे कर्मांक मानेंगे तो स्वतंत्र फल में दिखता तो पुरुषार्थवाद इत्यास अर्थमा तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं यह अर्थवाद है स्वतंत्र फल आपको जो दिख रहा है ना ये सब अर्थवाद के लिए वेदार्थ जिज्ञासायाम तत्वनिर्णयाथम संशयादि प्रतिभासो गुरोरग्रे शिष्येण दर्शनीयू अब कहते हैं यह एक संशय होता है कई अध्ययन करने वाले संशय करते हैं यह ब्रह्मसूत्र जो है ना भगवान बादरायण के द्वारा रचित है ऐसा मानते हैं बादरायण आचार्य का नाम दे दिया पहले अब बादरायण आचार्य और वेद व्यास एक है या अलग अलग है इस पर भी कुछ लोग विचार करते हैं लेकिन दोनों एक है ऐसा मान करके हम चल रहे हैं तो बादरायण ऋषि और वेद व्यास शंकराचार्य जी इसके ऊपर कुछ नहीं कहते वो अंत में सूत्र में अंत सूत्र में जाकर के भगवान बादरायण ऐसा नाम देंगे यानी सूत्रकार बाकी जगह सूत्रकार बोल रहे हैं और नाम ले रहे हैं और अंत में जाकर के भगवान बाधरायण हाँ ये सूत्रकार भगवान बादराय है ऐसा कह करेंगे इसका मतलब उनके अभिप्राय में भी बादरायण है सूत्रकार अब जो है बादरायण आचार्य को व्यास भगवान व्यास के दोनों के एकत्व एक मानने पर यहां बदरी का आश्रम में निवास किया इसके कारण उनको बादरायण का आग जो भी है अब इनके शिष्य माने गए हैं जयमिनी महर्षि बादण के शिष्य है अब यह प्रश्न होता है कि जब गुरु जी कह रहे हैं तो शिष्य ऐसा विवाद में खड़े कैसे हो सकता है उनके ऊपर कैसे प्रश्न करते हैं ऐसा कि आपने जो बोला ठीक नहीं है हम जो बोल रहे वो ठीक है ऐसा बोलना ठीक नहीं है ना मर्यादा नहीं ऐसे में आप पहले बादरायण का नाम दिया बाद में जयमिनी का नाम ले रहे हैं और स्वयं सूत्रकार बोल रहे हैं तो ऐसा क्यों हुआ होगा ऐसा क्यों नाम दिया तो इसके ऊपर अभी टीकाकार यहां कुछ अपना अभिप्राय व्यक्त करते हैं तो किसी का मन में शंका होती है कोई विचार करते हैं तो, तो वेदांत अर्थ जिज्ञासा आया अब क्या है कि हम यहां वेदांत का अर्थ जिज्ञासा कर रहे हैं संवाद करते हुए चर्चा करते हुए वे, वेदांत का अर्थ क्या होगा इस पर विचार चल रहा है इसमें तत्व निर्णयाथम संशयादि प्रतिभासो गुरोर अग्रे शिष्यण अब उसमें तत्व के निर्णय के लिए शिष्य का यह कर्तव्य बनता है कि संशय आदि प्रतिभाषा जो संशय आदि उसके मन में होता है जब गुरु जी से सुनते हैं संशय होता है संशय होता है तो परीक्षा करनी चाहिए पूछना चाहिए तो गुरु और अग्रह दर्शनीय गुरु के अग्र में गुरु के सामने ये दिखाना पड़ेगा कि आप ऐसा संशय है आपने ये कहा किंतु ऐसा भी तो है ये ऐसे करके अपने पक्ष को रख सकते ये कोई दोष तो नहीं है इसीलिए गुरुना चन निराश है अब गुरु क्या करेंगे उस शिष्य का जो संशय आदि है उसका निराश करके तत्व आविष्करणीयम तत्व का आविष्कार करेंगे ये देखो आपने जो कहा ये इसलिए ठीक नहीं है इन सब हेतु है ऐसा हेतु का निर्णय विचार करते हुए कहते कभी भी अब शिष्य को भी ऐसा है जो उल्टा उल्टा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए ऐसा ही कोई मन में प्रश्न आ गया पूछ लिया अब वो आगे पीछे सुना नहीं आगे पीछे देखा नहीं वो कुछ तैयारी नहीं किया ऐसा प्रश्न नहीं पूछना प्रश्न वो पूछना है कि जो प्रसंग में आया हो और वहां जानने से उसका प्रयोजन है और आगे पीछे विचार किया विचार करते हुए प्रश्न करना चाहिए तब वो प्रश्न का उत्तर देना गुरु का कर्तव्य हो जाता है ऐसे अविचारणीय जो प्रश्न होते हैं उनका कर... उत्तर देना कोई आवश्यकता नहीं और कोई जो है शिष्य प्रश्न पूछता है तो गुरु वो उसमें क्रोधित हो जाता ऐसा भी नहीं होना चाहिए वो तो ये क्या पूछ रहा है ऐसा करके नहीं होना चाहिए अब जो है जैसे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहा है आपको पता नहीं व्याकरण नहीं किया और कोई पूर्व कांड का प्रश्न नहीं किया कोई तैयारी नहीं की और फिर आप प्रश्न करने लग गए तो वो तो अनुचित है जिस ग्रंथ को कर रहे हैं उस ग्रंथ में जो आवश्यकता है उसके अनुसार जानने के बाद ही प्रश्न करना चाहिए और कोई भी किसी को जाके प्रश्न करेंगे तो जो अच्छे महात्मा होते हैं आचार्य होते हैं वो पहले पूछेंगे आपने इन इन ग्रंथों का अध्ययन किया है कि नहीं किया ऐसा पूछेंगे अध्ययन किया है तो आप प्रश्न पूछने योग्य है नहीं तो आपको बोलेगे पहले जाके अध्ययन करके आओ तब हम उत्तर देंगे तब तक नहीं देंगे ऐसा होता है ये ये मर्यादा है तो इसीलिए प्रश्न तो आता है लेकिन उस मर्यादा के अनुसार पूछना जैसा वो प्रश्न जो भी प्रश्न मन में आता है कहीं का कभी भी पूछ लिया प्रश्न पूछने के लिए पूछा ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये शिष्य का कर्तव्य है और गुरु का कर्तव्य है जब प्रश्न उत्तम प्रश्न आ गया और अवसर के अनुसार उत्तर देना चाहिए तो जरूर उसका उत्तर देना चाहिए इस ही शिष्टाचार हम दर्श ग्रहणम का इस शिष्टाचार को दिखाने के लिए यहां जयमिनी का नाम लिया नहीं तो गुरु के ऊपर प्रश्न क्यों कर रहे हैं आप विवाद समझेंगे ऐसे विवाद नहीं है ये प्रश्नोत्तर के द्वारा बात बात को समझाने के लिए है और ये प्रश्न आपके मन में भी आ सकता न प्रतिपक्ष है तया कहते ये प्रतिपक्ष भावना से नहीं है शिष्य से तथा क्योंकि शिष्य प्रतिपक्ष भावना कैसे कर सकता नहीं होता ऐसा नहीं होता और इसी प्रकार आप जयमिनी सूत्र में देखेंगे जैमिनी सूत्र में भी बहुत सारे बादण के पक्ष है वो वहां बादरायण आचार्य पूर्व पक्ष बनता है यहाँ तो जैमिनी पूर्व पक्ष है या बादरायण सिद्धांत है वहां बादरायण पूर्व पक्ष होता है उनके को भी प्रश्न को बोलता तो वो वो भी ऐसे ही अर्थ में करना पड़ेगा अन्य अन्य आचार्यों का नाम आया है भी आया है बारह तेरह आचार्यों का नाम है ऐसे ही हो उसमें भी बहुत सारे आचार्यों का नाम है तो उनके पक्ष को भी रख करके विचार किया फल श्रुदेर अर्थवादे दृष्टांतं इधम दृष्टान्त अब फल अर्थवाद होने पर सूत्र में जो दृष्टांत दिया है जो सूत्र जिस दृष्टांत के ओर और संगेद करते हैं उस संघेद को विचार में यहां उत्तर में दिया यश पर जहूर इत्यादि से कहा इसका अर्थ तो कई बार हो गया है आगे ठीक है विनियोग विनियोजक मान अभाव आत्मधियों अनगत्वा तत्र फलश्रुति न अर्थवाद संगत अब सिद्धांत एकदेशी के द्वारा शंका है सिद्धांत की तरफ से आपने आत्मज्ञान को कर्म का अंग बनाया लेकिन किसी को कर्म का अंग बनाने के लिए उसमें विनियोग विधि होनी चाहिए विनियोग विधि का संबंध हो तब उसको अंग बनाया जा सकता है तो विनियोजक मान अभाव विनियोजक के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता क्योंकि विनियोग विधि का वो कहते हैं अंग प्रधान संबंध विनियोग विनियोग विधि विधि का ये लक्षण दिया अर्थसंग्रह अंग प्रधान भाव संबंध बोध जो विधि कराता है यानी कौन सा प्रधान याग है कौन सा अंग याग है इनके द्वारा कैसा निश्चय होना चाहिए उसमें श्रुति अनेक प्रकार से द्वितीया तृतीय चतुर्थी श्रुदी इन प्रकार के श्रुदियों को लेकर जैसे के द्वारा साधन का निश्चय होता है उसके द्वारा होता है, ये सब प्रक्रिया है तो ऐसे प्रक्रिया यहाँ इसके लिए क्या प्रमाण है आपके पास अंग प्रधान बोधक विधि यहाँ कैसे काम करती है आत्मज्ञान को कैसे आप कर्म के अंग बना रहे तो उसके लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं है और अंग तो वैसा वहां के निश्चय के अनुसार द्रव्य देवता या क्रिया इन तीनों में से एक अंग होता है द्रव्य होगा या देवता होगी और नहीं तो क्रिया होगी अब आत्मज्ञान में ये तीनों ही नहीं है आत्मज्ञान कोई द्रव्य भी नहीं है आत्मज्ञान जो आत्मा है वो द्रव्य द्रव्य कोटि में नहीं आता और फिर वो कोई वस्तु भी तो नहीं है जय क्रिया क्रिया भी नहीं है आत्मज्ञान कोई क्रिया है क्या वो भी नहीं और आत्मा कोई देवता भी नहीं तो ये तीनों के अलावा विनियोग करने के लिए आपके पास क्या प्रमाण है यह तीनों में नहीं आता है आत्मा न द्रव्य है, है आत्मा कोई मेटीरियल कॉस्ट है नहीं जैसे साइंस बोलते ऐसा मेटीरियल कॉस्ट नहीं मानते द्रव्य तत्व तो नहीं मानते तो द्रव्य होगा तो गुण होगा इत्यादि और देवता भी नहीं है आत्मा को कोई देवता नहीं आत्मा से सारी देवता निकली और आत्मा में क्रिय क्रिया है नहीं क्योंकि वो निष्क्रिय है क्रिया नहीं होती क्रिया तो उसका बाद में कार्य में होता है ऐसे में ये तीनों का संबंध नहीं इस प्रकार का अभी अंग प्रत्यंग कुछ भी हो यह तीनों के अंतर्गत आता है बहुत सारे अंग है वो क्रिया होती है और फिर देवता होते या फिर द्रव्य होते जैसा दधि आदि द्रव्य है और इंद्र आदि देवता है और प्रोक्षण आदि क्रिया है इस प्रकार से आते हैं अब आत्मा ये तीनों में से है ही नहीं और आप विनियोग विधि के द्वारा उसमें कैसे जोड़ते हैं आत्मा इसलिए उन्होंने कर्ता द्वारा कहा था हाँ ये प्रश्न किया तो, तो फलश्रुति अर्थवाद हाँ। तो इसलिए फलश्रुति अर्थवाद है एकाएक आपने कह दिया कि फलश्रुति को हम तो अर्थवाद मानते नहीं क्योंकि ये फलश्रुति द्रव्य देवता आदि संबंध से नहीं है स्वतंत्र है hmm. और दूसरी बात है आत्मा के विषय में चर्चा करने के पहले कोई प्रधान कर्म का भी विधान नहीं हुआ इस प्रधान कर्म में ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए आत्मा ज्ञान होना चाहिए तब ये कर्म पूरा होता है ऐसा करके कहीं नहीं कहा कोई वाक्य भी नहीं मिलता न वेद में मिलते हैं न वेदांगों में मिलते हैं जो श्रावदा धर्मशास्त्र आदि है श्रौद सूत्र आदि है उनमें भी कहीं भी आत्मज्ञान को किसी कर्म का अंग रूप में नहीं बोला है तो फिर किस प्रमाण से आप निश्चय करें इसलिए विनियोग विधि नहीं है विनियोग विधि नहीं होने से विनियोग विधि नहीं होने का अर्थ है कि आप प्रयोग विधि से नहीं कर सकता पूर्व पक्षी तो प्रयोग विधि को मान रहे थे ना उन्होंने कहा था पहले वाक्य में ये प्रयोग विधि के द्वारा ऐसा निश्चय हो जाएगा कहा था वो तो नहीं होगा प्रयोग विधि तो यहाँ है ही नहीं क्योंकि विनियोग विधि संबंध करने के बाद में फिर बाद में समग्र ज्ञान के लिए प्रयोग विधि आता है तो ये सब इसके टेक्निकॉल है तो अंग होते हैं दूसरे के लिए ये तो दूसरे के लिए भी नहीं होता आत्मा का जो ज्ञान है वो दूसरे के लिए क्या होगा क्योंकि अंग का अर्थ है शेषाह ऐसे सूत्र बनाया उन्होंने शेष मन अंग वो परार्थ के लिए होता है यानी दूसरे के लिए होता है कोई और काम के लिए प्रयोजन में आता है उसको अंग कहते हैं कथम पुनर अनारभ्य अत आत्मज्ञान से प्रकरणादीना अन्यतमेना हेतुना विना क्रदु ये प्रश्न करता है ये कथम पुनः कैसे ये तो अस्पताल भ्याधीत यह अनारभ्याधीत क्या है आरभ्याधीत अनाभ्यातीत पहले एक दो बार विस्तार से मैंने बताया था यह आरभ्यादीत अनाभ्यादीत क्या होता है नार्णी। क्या? अनारभ्यात अनारभ्यात आरभ्यातीत ये क्या है ऐसा बताया था इसको याद रखना ये टेक्निकल टर्म है कहीं भी आएगा तो ट्रांसलेशन से समझ में नहीं आएगा ये सब मैंने बताया था हाँ अनारभ्यातीत अभी किताब खोलने से फायदा नहीं अब कल तक ढूंढने पड़ेगा किताब में तो हाँ तो किसी को याद नहीं है ना हाँ ऐसा होता है फिर ये इसलिए इसलिए कर्मकांडी बोल रहा है कर्मकांड ठीक बोल रहा तो ये ये जो है ना बोले अधिकारी तैयार किया नहीं हो तो याद कर करना पड़ेगा ये तो सुनते रहेंगे बस ऐसा हाँ। नहीं ये सब लिख करके रखने से होता है ना पहले हमको लिखने नहीं देते थे मैंने कई बार बोला वो पहले पाठ जो होते थे उसमें नोट लिखने का मतलब सबसे घटिया जो होगा ना वो नोट लिखेगा जो घटिया मतलब बिल्कुल कमजोर विद्यार्थी है कुछ ग्रहण नहीं होता उसका तो वो नोट लिखेगा ऐसा होता था और उसमें भी जो किताब में नोट लिखने वाला तो उससे भी घटिया और कैलाशास्त्र में हमारे परंपरा में वो उधर ये नियम था यहां भी आरंभ में तो ये सब नियम रखा था आजकल नहीं रखा है तो वो किताब में लिखने पर वो उसको दंड दिया जाता किताब में नहीं लिखा चाहिए वो अलग से लिखना है तो अलग से लिखो यह था वो क्यों था कि श्रवण करने के बाद उसको याद रखे धारणा करके रखें और बाद में उसका चिंतन करें नहीं तो जाकर के उसका मनन करके अपने आप सोचना है पंक्ति लगाना अपने आप सोचना था अब यहां ऐसा स्थिति है एक बार नहीं अभी चार साल से ब्रह्मसूत्र चल रहा है, एक एक विषय में कम से कम दस बारह बार एक एक नोट लिखा होगा वही लिखते जाते हैं पूछेंगे बोलेंगे उसको लिखते हैं फिर कुछ समय के बाद भी वही आता है अब अपने आप अपना नोट निकाल कर देखो तो पता चलेगा कितने बार एक ही विषय को लिखा हो फायदा कुछ नहीं होता क्योंकि वो दिमाग में आना पड़ेगा उसमें नहीं हो सकता नहीं हो, कर करके नहीं हो सकता तो अभ्यास करना पड़ेगा अभ्यास करने का मतलब याद करना पड़ेगा पहले पंक्ति देकर के समझना पड़ेगा तब जाकर के होगा ये तैयारी ऐसी करना तो धीरे धीरे विद्यार्थी कमजोर हो गया तो अभी नोट भी लिखते हैं फिर ये सब कुछ चल रहा ये इतना सब कुछ करते हुए भी नहीं हो रहा तो क्या होगा ऐसा नहीं है ये आरभ्य अतीत अनारभ्य अतीत हा वो पहले जिसका कथन हो गया कोई प्रधान कर्म का विवरण हो गया और उसके बाद में आगे जाकर के अंग आदि का कथन करेंगे वो प्रकरण में वो आ गया तो उसको आरभ्य विधि बोलते और अनारभ्य विधि मैंने इसका पहले इसके संबंध में कोई भी कर्म का कुछ विधान नहीं हुआ अभी अभी मैंने बताया था इस बात तो इसका पूर्व में कोई कर्म का संबंध विधान नहीं है विधान नहीं है तो कैसे अंग बनाएंगे और किसी देवता को द्रव्य को क्रिया को अंग बनाना है किसी के साथ जोड़ना है तो उसको पहले कहना पड़ेगा ना इसके साथ जोड़ना चाहिए ऐसा कर उसका नाम लेना पड़ेगा जैसा अग्निहोत्र हो दृश्यपूर्णमास हो ज्योतिषम हो सोमयाग कुछ भी हो उसके प्रकरण में जो कहा है इसमें यह जोड़ना पड़ेगा ऐसा होता है अब वो ऐसा यहां अनारभ्य विधि है इसका कोई आरंभ करके चर्चा की नहीं गई तो ऐसे में ये प्रकरण आदि नाम अन्यतमे नदी श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण आदि किसी से भी इसका संबंध विनियोग विधि में सिद्ध ना होने से यहाँ अंग प्रधान बोधक विधि विनियोग विधि है उसके द्वारा निश्चय ना होने से कथम क्रदु प्रवेश क्रधु में इसको कैसे प्रवेश कराएंगे आपके पास कोई प्रमाणी नहीं है इसको क्रधु में प्रवेश कराने की ना यहां कुछ कारण मिलता है और ना वहां कोई कारण मिलता है ऐसे आशंका करते तब कहते हैं कर्त द्वारे न वाक्या तद विज्ञान से कृद संबंध है पूर्व पक्ष कहता है यह कर्तृवाक्य है ना कर्ता तो का वाक्य मिलता है यजमान यजमान तो वाक्य मिलता है स्वर्ग का काम हो यजेद उसमें भी एक यजमान रहता तो यजमान के द्वारा यजमान के कहने के लिए वाक्य मिलता है क्योंकि कोई भी कर्म कोई करेगा कोई व्यक्ति करेगा तो व्यक्ति का नाम ऐसा आता है वहां ये करे वो करे ऐसा करे तो कर्ता के द्वारा वाक्य से ही तद विज्ञान से कृत संबंध है वाक्य मन क्या वाक्य है ये यह श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण में आया हुआ वाक्य है ऐसा वाक्य नहीं है इसका मतलब कर्त द्वारा जो वाक्य है वाक्य प्रमाण है वाक्य का क्या लक्षण है समिव्यहारो वाक्यम वाक्य का लक्षण है ऐसे वाक्य के द्वारा यानी आ, सब मिलाकर के जो तात्पर्य को जानने के दृष्टि से जो होता है समिव्यवहार का मतलब सातवें कथन ऐसे करके जो वाक्य किया गया है उस वाक्य से तद्विज्ञान से कृत संबंध है ये ब्रह्म विज्ञान का कृत संबंध हो जाएगा भाषिक अर्थ एक संक्षेप में कहते हैं उसका शब्द का अर्थ आपको इसके अनुसार नियम के अनुसार जोड़ना पड़े कर्त द्वारे न करता मन सामान्य कर्ता नहीं यजमान कर्ता जो यत्न कर रहा है वो कर्ता यजमान उसके द्वारा वाक्य प्रमाण से तद्विज्ञानस्य वो ब्रह्म विज्ञान का कृत संबंध है यदि आत्मविज्ञान का कृत संबंध हो जाएगा ऐसा है नही होगा वाक्याद विनियोग अनुपत्ति कहते हैं वाक्य से विनियोग नहीं होता है विनियोग जो है ना वाक्य से विनियोग विधि नहीं होती है। वो विनियोग के लिए और नियम बताया क्यों क्योंकि अव्यभिचारिणा ही कैनचित द्वारण अनारभ्य अती नी वाक्य निमित्ता क्रदसंबंधो अवगम्यते, वो ऐसा देखा गया है अव्यभिचारिणा जिसका व्यभिचार ना हो यानी कभी होता हो कभी नहीं होता हो और जो नियम बनाया वो नियम में ही टिकता हो नियम में कभी बदलाव नहीं आता हो ये होता है अव्यभिजारी व्यभिजारी का अर्थ कभी एक प्रकार कभी दूसरे प्रकार से होता है उसको उसका व्यभिजारी तो अव्यभिजारी के द्वारे ना किसी भी प्रमाण के द्वारा अनारभ्य अधरंभ करके कहा नहीं गया है उसको अनारभ्यादित होना अनारभ्यादित दोने पर भी वाक्य निमित्ता क्रदु संबंध अवगम्य दे ऐसे वाक्य निमित्त क्रदु संबंध उसी को माना जाता है उसी प्रकार माना जाता है कर्ता दू व्यभिचारी द्वारा किंतु यहां नहीं होता है यहां कर्ता को वाक्य के द्वारा आप क्रदु का संबंधी नहीं मान सकते वाक्य के द्वारा क्रदु का संबंधी मानने के लिए आपको अव्यभिचारी कोई हेतु चाहिए व्यभिजारी हेतु नहीं है कर्ता कारण क्या है कर्ताव्यभिजारी द्वारा वो कर्ता व्यभिजारी है कभी एक प्रकार से कभी दूसरे प्रकार से कभी एक कर्म को करता है कभी दूसरे को करता है इच्छा हो तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे ऐसा होता है कर्ता अब कर्ता का क्या भरोसा इसके द्वारा लौकिक वैदिक कर्मणाम साधारण या जो कर्ता है ना ये व्यभिजारी है क्यों ये लौकिक कर्म भी करता है वैदिक कर्म भी करता दोनों करता है वैदिक कर्म ही करता है ऐसा नहीं है अब आप आत्मज्ञान को वैदिक कर्म के साथ जोड़ना चाहते हैं यदि वो करता वैदिक कर्म ही करता है तो ठीक था वो ऐसा नहीं लौकिक कर्म भी करता है और लौकिक कर्म के साथ तो वह आत्मा जुड़ेगी नहीं तो इसीलिए कर्ता को आश्रय लेकर के कर्ता रूप आलम्बन से आप आत्मज्ञान को वैदिक कर्म में नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यह कर्ता का कोई भरोसा नहीं ऐसा है वो आत्मा को भी अलौकिक बना देगा अब लौकिक कर्म में कार्य करने गया तो वो उस समय वैसे सोचेगा और लौकिक वैदिक कर्म करेगा तो ठीक है लेकिन वैदिक कर्म ही करता है ऐसा तो नहीं है ना वैदिक कर्म लौकिक कर्म भी करता है और वैदिक कर्म स्वेच्छा से करता है वो करना चाहते है तब करता है नहीं करना चाहते तो नहीं करता तो उसमें करता स्वतंत्र होता है स्वतंत्र करता और पुरुष तंत्र होता है जैसे पुरुष करना चाहते वैसे करेंगे तो इसलिए ये कर्ता को पकड़ करके आप कोई कार्य का निश्चय नहीं कर सकते क्योंकि वो बदल जाता कभी कभी एक कर्म करके आधा में ही छोड़ देता पूरा नहीं करता क्यों तो इच्छा समाप्त हो गई उसकी अब वो कर्म किया ठीक है वो जो हो गया हो गया अब छोड़ दिया बस क्या करेंगे ऐसा करता है ऐसा कर्ता के द्वारा आप कहा इसको आत्मज्ञान में ले जाएंगे इसलिए लौकिक वैदिक कर्म साधारण्य है ये जो कर्तृत्व इनका है लौकिक कर्म में भी जैसा है वैसा वैदिक कर्म में भी है इसलिए तस्मा न तद द्वारे न आत्मज्ञान से क्रदु संबंध सिद्धि ये एकदेशी ने कहा इसीलिए तद द्वारे कर्ता के द्वारा आत्मज्ञान को क्रदु का संबंध सिद्ध नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये व्यभिजारी है करता स्वतंत्र है करता स्वतंत्र कहने का मतलब वो करेगा नहीं करेगा अब कई बार बोलने पर भी नहीं करता है वो करता नहीं वो या तो जानता नहीं या तो फिर करना नहीं चाहते और उनका स्वतंत्र है वो स्वतंत्र करता रहता है अब वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अब ज्यादा बोलने जाएंगे आपसे विरोध हो जाएगा वो नहीं चाहता है जो आप नहीं करना चाहते उसको कोई भी कराए वेद कराए भगवान कराए भगवान गीता में बोले या वो गुरु बोले कोई भी बोले मानने वाले नहीं होते भगवान स्वयं बोलने से नहीं मानेगा फिर बात की लोगों का क्या है ऐसा है जो नहीं मानना है सौंदर्य है ना वो इसको नहीं मानता क्योंकि भगवान के बाद भी बहुत सारी बातें लोगों ने नहीं मानी और उनको उनको भी प्रश्न करते हैं, आप क्यों ऐसा बोला ऐसा नहीं करना चाहे ऐसा है इसलिए वो ऐसा करता से कोई काम नहीं उसका भरोसा नहीं कर सकते और गुरु में भी आक्रोश यदि का कभी गुरु के ऊपर भी आक्रोश करते ऐसे होता है शिष्य तो फिर क्या कहेंगे उसको कैसे समझाएंगे इसीलिए कर्ता के आश्रय रहकर करके हम नहीं कर सकते और कर्ता के आश्रय व्यभिचारी होने से वाक्य प्रमाण के द्वारा विनियोग नहीं हो सकता ऐसा है। ना तब पूर्व पक्ष क्या कहता है पूर्व पक्ष कहता है व्यतिरेक विज्ञान से कर्मभ्यो अन्यत्र अनुपयोगास हाँ ये युक्ति लाया उन्होंने ये देखते हैं देखो करता यद्यपि लौकिक और वैदिक कर्म दोनों करता दोनों काम करता है तो अच्छा मतलब धार्मिक कार्य भी करता है और दूसरा कार्य भी करता है है तो बात सही है लेकिन ऐसा है कि आपका जो आत्मज्ञान है ना आत्मज्ञान क्या कहता है ये शरीर आदि से आत्मा पृथक है ऐसा कहता है ये विदरेगा ज्ञान है विद्रेक विज्ञान मैंने भिन्न करके अलग करके कहता है आत्मा को शरीर से पृथक करके कहता है कि यहां से आत्मा स्वर्ग जाएगी उसका मतलब शरीर छोड़ कर करके जाएगी ये जो आत्मज्ञान का जो विद्रेक विज्ञान है विद्रेक विज्ञान मैं विवेक ज्ञान आत्मा का जो विवेक ज्ञान है ना ये लौकिक कार्य में उपयुक्त नहीं है लौकिक कार्य में आत्मा का विवेक ज्ञान नहीं चाहिए क्या करेंगे अब वो अविवेक ज्ञान ही मतलब आत्मा का सादात ज्ञान रहता अब भोजन आदि करते हैं तो वहां आत्मा का विवेक ज्ञान नहीं होता है शरीर भोजन कर रहा है हम भोजन नहीं कर रहे हैं ऐसा कोई सोचता है क्या नहीं सोचता हम ही कर रहे हैं ऐसा सोचता है इसीलिए वहां विविधता ज्ञान जो विवेक ज्ञान है उसकी आवश्यकता नहीं ठीक है ना तब क्या है सिद्धांत की ओर से एकदेशी ने क्या कहा था कि आपका कर्ता पर कोई भरोसा नहीं क्योंकि वो कर्ता कभी इधर आता है कभी उधर आता है इसलिए कर्ता के आधार पर आप निश्चय नहीं कर सकते कहा था उसके उत्तर में कह रहे हैं कि ये जो है वैदिक कर्म्य अन्यत्रेक ज्ञान है आत्मा का वो वैदिक कर्मों से अन्यत्र उसका उपयोग नहीं है यानी लौकिक कर्म में आत्मविवेक ज्ञान का कोई उपयोग नहीं तब क्या हो जाएगा जो आत्म संबंधी ज्ञान है कर्ता वैदिक कर्म करते समय रहेगा तो वैदिक कर्म करते समय वो रहेगा तो उसके द्वारा उसका ज्ञान हो जाए कर्म का समय बनेगा ये कहा नहीं देह व्यतिरिक्त आत्म ज्ञान हम लौकिकेश्व कर्म सुबह स्पष्ट कहा कि देह व्यतिरिक्त आत्मा का ज्ञान लौकिक कर्म में कहा प्रयोग होता है नहीं होता है तो देह व्यतिरिक्त वे, आत्मा का ज्ञान लौकिक कर्म में प्रयुक्त नहीं होता है तो वो वैदिक कर्म में ही रहेगा तब तो पक्का हो गया ना वो कर्ता जो है वैदिक कर्म करते समय आत्म संबंधी विवेक करेगा यह पक्का हो गया इसलिए वो व्यभिचारी नहीं अब हेतु हो उसका माध्यम जो है अभी यह भी जारी है जब जब वैदिक कर्म करेगा तब तब आत्म आत्मविवेक ज्ञान उसका रहेगा ऐसा होगा तो सर्वधाधार्थ प्रवृत्ति अनुभत्ति है क्योंकि लौकिक कर्म में ये आत्मवैतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह अधृष्टार्थ प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी फिर तो फिर अधिष्टार्थ प्रवृत्ति हो जाएगी दृष्टार्थ प्रवृत्ति मतलब इस लोक में फल होने वाला कोई प्रवृत्ति करेगा नहीं आत्मा को अधिरिक्त मानता है ना फिर यहां क्यों करेंगे ऐसा नहीं होता है इसीलिए लौकिक में विवेक ज्ञान नहीं रखना चाहिए उसको अज्ञानी रहना चाहिए अज्ञानी रहेंगे तो काम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे जिसे जिससे विवेक ज्ञान होने के बाद कोई काम नहीं करता वो तो कैसे करेंगे वो तो आत्मा को अलग मानता है यहाँ क्या करना है वो ऐसे होता है इसीलिए ऐसे मान लेते हैं तो ये स्पष्ट कह देते यहां आत्मा लौकिक ज्ञान में काम नहीं कराना है उनको अदृष्ट के लिए है जो भी है वो आगे जाकर के फल करने के लिए इधर तो नहीं हो सकता यहां आत्मज्ञान होता भी नहीं आत्मज्ञान का कोई प्रयोजन भी नहीं होता और यहां विवेक भी नहीं होता कुछ नहीं होता तब जाकर के लौकिक कर्म लोग करेंगे नहीं तो लौकिक कर्म नहीं करेंगे अभी जो जिसको आत्मविवेक ज्ञान हो गया वो गृहस्ता से भी भरेगा जाके फिर काम करने जाएगा गोलमाल करने जाएगा कुछ नहीं करने जाएगा आत्मविवेक ज्ञान हो गया तो फिर वो कुछ नहीं करेगा फिर ये लोक यात्रा कैसे चले हम यही कैसे करेंगे जब ग्रहस्थ मिलेगा ही नहीं तो ये कैसे होगा फिर पशु पशुपालन कौन करेगा राज्य का जो है खेती बाड़ी कौन करेगा वो आत्म विवेक ज्ञान हो गया अब वो कौन किसके लिए खेती करना क्या करना वो बहुत परेशानी हो जाएगी इसलिए बोलते ये दृष्टार्थ प्रयोजन वाला काम तो फिर बंद ही हो जाएगा यदि आत्माचार आ गया इसलिए वो नहीं आना चाहिए वो तो वैदिक कर्म के लिए ठीक है लौकी कर्म के लिए आत्मज्ञान नहीं इस प्रकार से हमको अधिकारी मिल जाएगा ये कहा आगे फिर देखेंगे पूर्णमिदं द पूर्णमदा पूर्ण मुदश्यते पूर्णस ओम शांते शांते शा शाते शातेम